श्री न कृष्ण हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तव नास्तेवस्त नास्ते नास्ते गति कलिकाल में नाम भगवान की लीला और भगवान के गुणों के संकीर्तन को छोड़ और कोई उपाय नहीं हरेर नाम केवलम तो ऐसी भवरोग विनाशिनी भवौषधि भगवान की मंगलमय जो कथा है उसका हम सेवन करें उपचार के भाव से करें नैमिषारण्य में शवन का दृषियों का दीर्घ सत्र चल रहा है अठासी ऋषियों की सभा है शवन ने प्रश्न पूछा है पहला अध्याय प्रश्नाध्याय है हमारे प्राय सभी ग्रंथ प्रश्न और उत्तर के रूप में कहे गए गीता धृतराष्ट्र के प्रश्न से आरंभ होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सव माम का पांडवाश्च किमकुर्वत संय कृष्णार्जुन संवाद है धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है प्रश्नोत्तर है रामायण प्रश्नोत्तर है प्रश्न से प्रारंभ हुआ है राम कवन प्रभु पूछऊ तू ही कही अबुजाई कृपा निधि मोही एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा नारी बिरह दुख लहे अपारा भय बुरोश रन रावन मारा प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी यही प्रश्न भवानी ने भगवान शंकर से पूछा है पार्वती ने जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी नारि बिरहमति मत भोरी और इसी प्रश्न को लेकर गरुड़ जी भी इसी संशय को लेकर के भुषुंडी के पास गए हैं तो राम कौन है इस प्रश्न से प्रारंभ भागवत का प्रारंभ भी प्रश्न से होता है भगवान की कथा के विषय में प्रश्न किया जाए भगवत कथा विषयक प्रश्न प्रश्नकर्ता को पवित्र कर देता है उस प्रश्न को सुनकर अब भगवान की मंगलमयी कथा सुनाने के भाव से तत्पर वक्ता के हृदय को भी वह प्रश्न पवित्र कर देता है और इन्होंने ऐसा प्रश्न पूछ लिया अब महाराज जी कोई बढ़िया वाली बात सुनाएंगे हम लोग यहां बैठे हैं हमें भी लाभ मिलेगा जितने आसपास बैठे हैं उन श्रोताओं के हृदय इस भाव से पवित्र हो जाते भागवत में दशमस्क में व्यास जी ने लिखा है वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रकम श्रोत्रिन तत्पाद सलिलम यथा भगवान की कथा के विषय में पूछा गया प्रश्न वक्ता को पवित्र कर देता है प्रश्नकर्ता को पवित्र कर देता है और वहां बैठे हुए सभी श्रोताओं को भी पवित्र कर देता है कैसे बोले तत्पाद सलिलम यथा जैसे भगवान के चरणारविंद का उदक भगवान का पादोदक भगवान के चरण की धोवन गंगा जी तीनों को पवित्र कर देती है जो स्नान करते हैं जो पान करते हैं और जो प्रणाम करते हैं। स्नान किया उसको भी गंगा पवित्र कर देती है स्नान का अवसर नहीं है तो केवल आचमन ले लिया गंगा जी से वो भी पवित्र और आप तो छुक छुक में बैठे हुए ट्रेन में बैठे हुए थे और ऊपर ब्रिज से ट्रेन निकली और किसी ने अरे गंगा जी और वहां ट्रेन की खिड़की से ही गंगा जी को प्रणाम कर लिया नमामि गंगे तब पाद पंगजम प्रणाम कर लिया तो भी पवित्र गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही गंगा जी तो दर्शन मात्र से मुक्त करने वाली गंगा जी का संबंध तीनों देवताओं से है ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों के जल से भगवान विष्णु के चरण का प्रक्षालन किया इसलिए गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू में भगवान नारायण के चरण का प्रक्षालन किया और वह जो नारायण के चरण की धोवन है वही गंगा तो नारायण के चरण में नारायण जी के चरण में तुलसी भी अर्पित हुई हुई हैं तो वो जो नारायण चरणोदक है वो चरण में समर्पित तुलसी को भी साथ में बहाता हुआ या उस तुलसी की मंजरी को साथ में बहाता हुआ तो बड़ा अद्भुत गंगा जल है वो बड़ा मीठा मधुर शीतल और शंकर जी ने उसको अपने जटा पर फिर धारण किया जय पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई और शिव शीश धरी सोई पद पंकज जयी पूजत अज मम सिर धरे वो कृपाल हरी तो गंगा शंकर जी के मस्तक पर है ब्रह्मा के कमंडलों में विष्णु के चरण में और शंकर जी के मस्तक पर है गंगा और गंगा जी की महिमा देखो जो भी गंगा स्नान करने जाता है उसको गंगा ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बना देती है कैसे बोले जब आप गंगा जी स्नान करने के लिए गए आपने गंगा जी को प्रणाम किया और आप जब गंगा जी में स्नान के लिए प्रवेश किए तो पहले तो आपके पांव भिगते हैं ना तो गंगा जी चरण में चली आई जिसके चरण में गंगा है वह विष्णु है उसी क्षण आप विष्णु रूप हो गए गंगा जी ने आपको विष्णु रूप बना दिया फिर थोड़ा और अंदर गए गहराई में और आपने नाक पकड़ करके गोता लगाया डुबकी लगाया आपाद मस्तक आप डूब गए गंगा जी में तो गंगा जी आपके मस्तक पर सिर पर आ गई तब आपको शिवरूप बना दिया गंगा ने क्योंकि गंगा शंकर जी के मस्तक पर है प्रवेश किए तो विष्णु रूप हो गए गोता लगाया तो शंकर रूप हो गए और फिर स्नान करके जब आप चल दिए तो अपने कमंडलों में अपने पात्र में गंगा भर करके ही चलते हैं उस वक्त आप ब्रह्मारूप हो गए क्योंकि गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल का तो गंगा जी ने आपको ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बना दिया ऐसी महिमावान गंगा है तीनों को पवित्र कर देती है जिस प्रकार गंगा इस किनारे पर रहने वाले उस किनारे पर रहने वाले बीच में डूबे हुए सबको पवित्र कर देती है जहां से वह प्रकट होती है गौमुख गंगोत्तरी वहां बहती हुई जहां जिन प्रदेशों से गुजरती है वहां के लोगों को और फिर जब समुद्र में मिल जाती है तो गंगा सागर वो भी एक तीर्थ बन जाता है तो साहब तीनों जगह गंगा पवित्र कर देती है तीनों प्रकार से पवित्र कर देती है तीनों प्रकार के लोगों को पवित्र कर देती है बस उसी प्रकार भगवत कथा विषयक प्रश्न भी प्रश्नकर्ता को वक्ता को और उस संवाद को सुनने वाले सभी श्रोताओं को पवित्र कर देता वासुदेव कथा प्रश्नह पुरुषां स्त्रीन पुनाति वक्तारं पृछकम श्रोत्रिन् तत्पाद सलिलम रामचरितमानस में भी भगवान की कथा के विषय में पूछे गए प्रश्न की सराहना भगवान शंकर ने करी कहते हैं गिरिराज कुमारी तुम धन्य हो तुमने प्रश्न पूछा धन्य धन्य गिरिराज कुमार धान कहते हैं तुम समान नहीं कोई उपकारी तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं प्रश्न पूछना उपकार करना है क्या हां महादेव जी कहते हैं यह बहुत बड़ा उपकार है पहला उपकार तो प्रश्नकर्ता ने अपने आप पर किया कि अपने संशय को प्रकट किया संशय होता है लेकिन रखना नहीं चाहिए ऐसे संशय न भानी महादेव तब कहा कहारद्वाजी ने जब कहा ना नाथ एक संसय बड़ मोर कर करगत करगत्वे सत्व नाथ एक बड़ मो आ संशय बड़ मो ऐसे ही संशय की न भवान याज्ञवल्की कहते हैं संशय होना स्वाभाविक है भरद्वाज ऐसा ही संशय भवानी के मन में भी था लेकिन आपने संशय को प्रकट कर दिया रोग होता है शरीर है तो रोग हो भी जाए स्वाभाविक है कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं लेकिन फिर रोग को छुपाना नहीं चाहिए के पास डॉक्टर के पास जाकर प्रकट कर देना चाहिए तो संशय भी हमारे मन में उत्पन्न होता है स्वाभाविक लेकिन रख नहीं लेना चाहिए यदि तुम संशय को रख लोगे संशय को संभाल के रखोगे तो संशयात्मा विनश्य गीता कहती है समशयात्मा का नाश होता है, संशय का नाश हो संशय मिटे यदि रोग को प्रकट कर दिया स्वीकार कर लिया तो उसने पहला उपकार तो अपने आप पर किया लेकिन उसको कहे कि भाई तू तो दवाई करा ले इसकी ना मुझे कुछ नहीं हुआ मैं बिल्कुल ठीक हूं अरे डॉक्टर भी कह रहा है, ना ना ना, बिल्कुल मैं ठीक हूं तो समस्या जो कारागार को ही ग्रह समझ ले उसके छूटने का कोई उपाय जो बीमारी को ही स्वास्थ्य समझ लें उसके स्वस्थ होने का कोई उपाय नहीं तो जिसने अपने रोग का स्वीकार किया प्रकट किया उसने सबसे पहले उपकार किया स्वयं पर हमको सब आता है इस अभिमान में न रहे हम सब जानते हैं इस अभिमान में न रहे कभी कभी तो लोग प्रश्न पूछने में भी बड़े सकुच हैं और जितने बड़े हो गए उतना ही प्रश्न पूछने में ज्यादा संकोच होता है जो जितना बड़ा ऊंचे पद पर उसको प्रश्न पूछने में बड़ा संकोच होता है साफ प्रश्न पूछना साहस है और यह साहस कोई कोई कर सकता है। प्रश्न पूछने का मतलब है अपने ज्ञान का स्वीकार करना और अपने अज्ञान का स्वीकार यह बहुत बड़ा साहस है यह सब लोग नहीं जुटा पाते और यहां तो शौनक जैसे ऋषि ऋग्वेदी हैं वृद्ध हैं कुलपति हैं अठासी हजार ऋषियों के नेता हैं और वे संशय प्रकट कर रहे हैं प्रश्न पूछ रहे हैं तो आदमी सोचता है कि अरे मैं प्रश्न करूंगा किसी और से तो मेरे चेले क्या सोचेंगे कि हमारे गुरु जी को पता नहीं तब तो हमारी महिमा ही खत्म हो जाएगी। यदि पूछेंगे हिम्मत करेंगे तो भी चेलों के बीच में जब बैठे तब नहीं वो अलग से एकांत में कितने निरहंकारी रहे होंगे वे लोग और कितने साहसी और कितने सरल वे अपने ज्ञान का स्वीकार करते भरद्वाज जैसा महापुरुष प्रयाग में रहने वाला तपस्वी तापस, सशम दयानिधाना और परमा पथ परम सुजाना ऐसा महापुरुष पर वो ये कहे कि नाथ एक संशय बड़ मोरे और करगत वेद तत्व सब तोरे तो वो सरलता पे वारी जाना चाहिए उस निरहंकारिता पर निछावर हो जाना चाहिए यदि वे ऐसा प्रश्न न करते तो हमें रामायण न मिलती अर्जुन प्रश्न न पूछता तो हमें गीता कैसे मिलती पृछा में ताम धर्म संमूढ़ चेता य्रेयस्याश्चितम ब्रूहित अन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम प्रपन्नम यह अर्जुन न कहते तो हमें गीता कैसे मिलती शवन कादिकों का दिकों का यह प्रश्न न होता यदि महाराज परीक्षित प्रश्न न पूछते तो हमें भागवत कैसे मिलता साब प्रश्न ही वो गौमुख है जहां से कथा की गंगा प्रकट होती वह प्रश्न जिज्ञासा युक्त हो सराहनीय है है किसी भी रात में गाओ रामायण जी को भागवत जी को सुरों से सजाओ शब्द श्रीकृष्ण है तो सुर के द्वारा उसका श्रृंगार भागवत भगवान का ही स्वरूप है तो सुरों के द्वारा ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा यह सुर ठाकुर जी की सेवा में समर्पित हो रहा है यह एक, एक पुजारी यहां शब्दों के द्वारा अर्चना होती है वहां श्रृंगार सुरों के द्वारा इसलिए पुजारियों जैसा पवित्र, पुजारियों जैसा प्रेम पुजारियों जैसी निष्ठा पुजारियों जैसी भक्ति पुजारी केवल अपना पेट पालने के लिए पूजा करे तो तो उतना मजा नहीं आएगा उस मंदिर में दर्शन करने में। पूजा का भाव सात सुरों का ये बहता दरिया तेरना तिर तेरे, तेरे, तेरे, तेरे सात सुरों का ये बहता दरिया तेर तेरे, तेरे नाम हर सुर में है रंग धनुख सा जैसे मेघ धनुष हर सुर में है रंग धनुष सा तेरे नाम तेरे सात सुरों का ये महता दरिया तेरे तिर तेरे, तेरे, तेरे सात सुर जंगल जंगल उड़ने वाले सब मौसम सब मौसम जंगल जंगल उड़ने वाले सब मौसम और हवा का पट्टा हवा का सर दुपट्टा तेरे हमारुपट्टा तेरना तेरना हर सुर में है रंग तेरे तेरना Jee re la Sat suru